कर्म कैसे करें कार्य के निमित्त ही कार्य प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं वे नाम यश अथवा स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते वे केवल इसलिए कर्म कर्म करते हैं कि उससे कुछ कल्याण होगा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो और भी उच्चतर उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई तथा मनुष्य जाति की सहायता करने के लिए अग्रसर होते हैं क्योंकि वे शुभ में विश्वास करते हैं और उससे प्रेम करते हैं नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता ये चीज़ें हमें उस समय प्राप्त होती है जब हम वृद्ध हो जाते हैं और जीवन की आखिरी घड़ियां गिनते रहते हैं यदि कोई मनुष्य निस्वार्थ भाव में कार्य निस्वार्थ भाव से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती असल में तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है केवल लोगों में इसका अभ्यास करने का धैर्य नहीं होता स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अधिक लाभदायक है प्रेम सत्य तथा निस्वार्थता नैतिकता संबंधी आलंक, आलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है वरण शक्ति की महान अभिव्यक्ति होने के कारण वे हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं वेदांत का आदर्श रूप जो उच्च सच्चा कर्म है वह अनंत शांति के साथ से युक्त है किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वह शांति नष्ट नहीं होती चित्त का वह साम्य भाव कभी भंग नहीं होता हम लोग भी बहुत कुछ देखने सुनने के बाद यही समझ पाए हैं कार्य करने के लिए इस प्रकार की मनोवृत्ति की सबसे अधिक उपयोगी ही होती है लोगों ने अनेकों बार मुझसे यह प्रश्न किया है कि हम कार्य के लिए जो इस प्रकार का आवेग अनुभव करते हैं यदि वह न रहे तो हम कार्य कैसे करेंगे मैं भी बहुत दिन पहले यही सोचता था किंतु जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ रही है जितना अनुभव बढ़ता जा रहा है उतना ही मैं देखता हूं कि यह सत्य नहीं है कार्य के भीतर आवेग जितना ही कम रहता है वह उतना ही उत्कृष्ट होता है हम लोग जितने अधिक शांत होते हैं उतना ही हम लोगों का आत्मकल्याण होता है और हम काम भी अधिक अच्छी तरह से कर पाते हैं जब हम लोग भावनाओं के अधीन हो जाते हैं तब अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं अपने स्नायु समूह को विकृत कर डालते हैं मन को चंचल बना डालते हैं किंतु काम बहुत कम कर पाते हैं। जिस शक्ति का कार्य रूप में परिणत हो जाना उचित था, वह मात्र में होकर हो जाती है। जब मन अत्यंत शांत और एकाग्र रहता है केवल तभी हम लोगों की समस्त शक्ति सत्कार्य में व्यय होती है यदि कभी तुम जगत के महान कार्य व्यक्तियों की जीवनी पढ़ो तो देखोगे कि वे अद्भुत शांत प्रकृति के लोग थे कोई भी वस्तु उनके चित्त की स्थिरता भंग नहीं कर पाती थी इसलिए जो व्यक्ति शीघ्र ही क्रोध घृणा या अन्य किसी आवेग से अभिभूत हो जाता है वह कोई काम नहीं कर पाता अपने को चूर चूर कर डालता है और कुछ भी व्यवहारिक नहीं कर पाता केवल शांत क्षमाशील स्थिर चित्त व्यक्ति ही सबसे अधिक काम कर पाता है यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाए संभव है तुम कहो कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से कर्म तो करता ही है परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज होती है गीता का कथन है कर्मयोग का अर्थ है कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठम फल प्राप्त हो सकता है यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति को प्रकट कर देना आत्मा को जागृत कर देना हर व्यक्ति के भीतर शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है भिन्न भिन्न कर्म इन महान शक्तियों को जागृत तथा बाहर प्रकट कर देने के लिए झटकों के सदृश है निष्क्रियता का हर प्रकार से त्याग करना चाहिए क्रियाशीलता का अर्थ है प्रतिरोध मानसिक तथा शारीरिक समस्त दोषों का प्रतिरोध करो जब तुम इस प्रतिरोध में सफल होगी तभी शांति प्राप्त होगी यह कहना बड़ा सरल है कि, कि किसी से घृणा मत करो किसी बुराई का प्रतिरोध मत करो परंतु हम जानते हैं कि इसे कार्य रूप में परिणत करना कितना कठिन है जब सारे समाज की आंखें हमारी ओर लगी हो तो हम अप्रतिरोध का प्रदर्शन भले ही करें परंतु हमारे हृदय में वह सदैव कुरेजती रहती है अप्रतिरोध का शांतिजन्य अभाव हमें निरंतर खलता है ऐसा लगता है कि प्रतिरोध करना ही अच्छा है यदि तुम तुम्हें धन की इच्छा है और साथ ही तुम्हें यह भी मालूम है कि जो मनुष्य धन का इच्छुक है उसे संता संसार दुष्ट कहता है तो संभव है तुम धन प्राप्त करने के लिए प्राण से प्राणा करने का साहस न करो परंतु फिर भी तुम्हारा मन दिन रात धन के पीछे दौड़ता रहेगा यह तो सरासर मिथ्याचार है और इससे कोई लाभ नहीं होता संसार में कूद पड़ो और जब तुम इसके समस्त दुख सुख को भोग लोगे तभी त्याग आएगा तभी शांति प्राप्त होगी जो सदैव इसी चिंता में पड़ा रहता है कि भविष्य में क्या होगा उससे कोई कार्य नहीं हो सकता इसलिए जिस बात को तुम सत्य समझते हो उसे अभी कर डालो भविष्य में क्या होगा या नहीं होगा इसकी चिंता करने की क्या जरूरत जीवन की अवधि इतने अल्प है यदि इसमें भी तुम किसी कार्य के लिए लाभ हानि का विचार करते रहो तो क्या उस कार्य का होना संभव है फल देने वाला तो एकमात्र ईश्वर है जैसा उचित होगा वह वैसा करेगा तुम्हें इस विषय में क्या करना है तुम उसकी चिंता छोड़कर अपना काम किए जाओ कर्मफल में आसक्ति रखने वाला व्यक्ति अपने भाग्य में आए हुए कर्तव्य पर भुन है अनाशक्त व्यक्ति के लिए सारे कर्तव्य समान रूप से अच्छे हैं उसके लिए तो वे कर्तव्य स्वार्थ तथा इंद्रिय परायणता को नष्ट करके आत्मा को मुक्त कर देने वाले शक्तिशाली साधन हैं हम सब अपने को बहुत बड़ा मानते हैं प्रकृति ही सदैव कड़े नियम से हमारे कर्मों के अनुसार उचित कर्म फल का विधान करती है और इसलिए अपनी ओर से चाहे हम किसी कर्तव्य को स्वीकार करने के लिए भले ही अनिच्छुक हों, फिर भी वस्तुतः हमारे हमारे के अनुसार ही निर्धारित होंगे। स्पर्धा से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उसके हृदय की कोमलता नष्ट हो जाती है भुनभुनाते रहने वाले व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य निरस्त होते हैं उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दोपहर को उठना और उसकी असफलता स्वाभाविक ही है हमें चाहिए कि हम काम करते रहें हमारा जो भी कर्तव्य हो उसे करते रहें अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें तभी निश्चित रूप से हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी वेदांत कहता है इसी प्रकार कार्य करो सभी वस्तुओं में ईश्वर बुद्धि करो समझो कि ईश्वर सब में है अपने जीवन को भी ईश्वर से अनुप्राणित यहाँ तक कि ईश्वर रूप ही समझो यह जान लो कि यही हमारा एकमात्र कर्तव्य है यही हमारे जानने की एकमात्र वस्तु है ईश्वर सभी वस्तुओं में विद्यमान है उसे प्राप्त करने के लिए और कहाँ जाओगे प्रत्येक कार्य में प्रत्येक भाव में प्रत्येक विचार में वह पहले से ही विद्यमान है इस प्रकार समझकर हमें कार्य करते जाना होगा यही एकमात्र पथ है अन्य नहीं इस प्रकार करने पर कर्म फल तुमको लिप्त न कर सकेगा फिर कर्म फल तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा हम देख चुके हैं कि हम जो कुछ दुख कष्ट भोगते हैं उसका कारण है ये व्यर्थ की वासनाएं परंतु जब ये वासनाएं ईश्वर बुद्धि के द्वारा पवित्र भाव धारण कर लेती है ईश्वर स्वरूप हो जाती है तब उनके आने से फिर कोई अनिष्ट नहीं होता जिन्होंने इस रहस्य को नहीं जाना है जब तक इसे नहीं जान लेते तब तक उन्हें इसी आसुरी जगत में रहना पड़ेगा लोग नहीं जानते कि यहाँ उनके चारे ओर सर्वत्र कैसी आनंद की खान पड़ी हुई है वे अभी तक उसे खोज नहीं पाए आसुरी जगत का अर्थ क्या है वेदांत कहता है अज्ञान मन की रुचि के अनुसार काम मिलने पर अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी उसे कर सकता है सब कामों को जो अपने मन के अनुकूल बना देता है वही बुद्धिमान है कोई भी काम छोटा नहीं है संसार में सब कुछ वट बीज की तरह है सरसों जैसा क्षुद्र दिखाई देने पर भी अति विशाल वट वृक्ष उसके अंदर विद्यमान है बुद्धिमान वही है जो ऐसा देख पाता है और सब कामों को महान बनाने में समर्थ है किसी भी प्रकार के कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो व्यक्ति कोई छोटा या नीचा काम करता है वह केवल इसी कारण ऊंचा काम करने वाली की अपेक्षा छोटा या हीन नहीं हो जाता मनुष्य की परख उसके कर्तव्य की उच्चता या हीनता की कसौटी पर नहीं होनी चाहिए वरण यह देखना चाहिए कि वह कर्तव्यों का पालन किस ढंग से करता है मनुष्य की सच्ची पहचान तो अपने कर्तव्यों को करने की उसकी शक्ति तथा शैली में होती है। एक मोची जो कि कम कम से कम समय में सुंदर और मजबूत जूतों की जोड़ी तैयार कर सकता है अपने व्यवसाय में उस प्राध्यापक की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो अपने जीवन भर प्रतिदिन थोथी बकवास ही किया करता है प्रत्येक कर्तव्य पवित्र है और कर्तव्य निष्ठा भगवत पूजा का सर्वोत्कृष्ट रूप है बद्ध जीवों की भ्रांत, अज्ञान, आत्माओं को ज्ञान और मुक्ति दिलाने में यह कर्तव्य निष्ठा निश्चय ही बड़ी सहायक है। जो कर्तव्य हमारे निकटतम है जो कार्य अभी हमारे हाथों में है उसको सुचारू रूप से संपन्न करने से हमारी कार्य शक्ति बढ़ती है और इस प्रकार क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते हुए हम एक ऐसी अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें जीवन और समाज के सबसे इपसित एवं प्रतिष्ठित कार्यों को करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके